गीता गीतातत्वचित संनस और योग 218 सांख्य संयास और योग दोनों का गंतव्य एक ही सांख्य योगो सांक्ष्योगा प्रवदंती न सम्यक् एक अप्यास्थित सम्यक उभयो विंदते फल ये स्थान तद्योगी गम्यते एक सांख्यम से योगम च य पश्य स सा सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग मूर्ख लोग ही बताते हैं न कि पंडित जन क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त होता है ज्ञान योगियों द्वारा जो स्थान परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्म कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग को लक्ष्य या फल की दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ देखता है यहाँ पर भगवान कृष्ण सांख्य और योग शब्दों का उपयोग करते हैं पहले उन्होंने संन्यास और कर्म योग शब्दों का प्रयोग किया था अतः हमें सांख्य का अर्थ संन्यास लेना है और योग का अर्थ तो कर्म योग है ही कुछ लोग सांख्य और योग शब्दों को सांख्य दर्शन और योग दर्शन के अर्थ में लेते हैं पर हमारी दृष्टि से यह उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पर उक्त दर्शनों का कोई प्रसंग नहीं है भले ही सांख्य दर्शन और योग दर्शन लक्ष्य या फल की दृष्टि से व्यक्ति को कैवल्य में ले जाते हैं इसलिए एक हों पर भगवान कृष्ण द्वारा अचानक इन प्रसंगों का उठाना प्रासंगिक नहीं लगता फिर कुछ दूसरे लोग हैं जो सांख्य को तो ज्ञान के अर्थ में लेते हैं पर योग को कर्म योग के अर्थ में न ले योग दर्शन के योग के अर्थ में लेते हैं भले ही चित्त की वृत्तियों के निरोध रूप समान फल की दृष्टि से ये सांख्य और योग भी एक कहे जा सकते हैं पर योग शब्द का यह अर्थ लेना भी प्रसंग बाह्य ही होगा चौथे श्लोक में कहा कि सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग बतलाने वाले लोग मूर्ख हैं बालक सदृश बुद्धि वाले हैं अज्ञानी हैं परंतु तत्वज्ञानी पंडित जन ऐसी बात नहीं कहते हम अपनी पिछली चर्चा में सांख्य मार्ग और योग मार्ग पर विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं और यह कहा है कि दोनों स्वतंत्र रूप से निःश्रेयस्व रूप परम फल की प्राप्ति कराते हैं वही बात चौथे श्लोक में भिन्न ढंग से कही जा रही है श्री भगवान कहते हैं कि एक में सम्यक प्रकार से स्थित होने से पुरुष को दोनों मार्गों का फल प्राप्त होता है यह कैसे संभव है यह प्रश्न मन में उठ सकता है राहगीर एक रास्ते से जाएँ तो उसे दो रास्तों से जाने का फल कैसे मिल सकता है इसका उत्तर पाँचवें श्लोक में वह कह कर दिया गया है कि जो परम धाम रूप फल सांख्य मार्ग के रास्ते पर से जाने वाले लोग पाते हैं वही योग मार्ग से चलने वाले भी पाते हैं फल या लक्ष्य की दृष्टि से दोनों रास्तों में कोई भिन्नता नहीं है ऐसा नहीं है कि योग मार्ग आकर कहीं बीच में सांख्य मार्ग से मिल जाता हो और फिर आगे की यात्रा सांख्य मार्ग से होती हो ये दोनों मार्ग मोक्ष रूप फल में निःश्रेयस रूप परम धाम में जाकर मिलते हैं इसीलिए कहा गया कि भली प्रकार से एक रास्ते से जाने से दोनों रास्तों का फल मिल जाता है हमने अपने पैंतालीसवें गीता प्रवचन में इस पर विस्तार से चर्चा की है